प्रामाण्यवाद पर विचार चल रहा था इस पर भूमिका चल रहा है वैसे स्वतः प्रामाण्य क्या है और परतः प्रामाण्य क्या है स्वतः प्रामाण्य और परत प्रमाण्य स्वतः उत्पत्ति कृत स्वतत्व और व्यक्ति कृत उत्पत्ति कृत स्वतत्व और व्यक्ति कृत बता उत्पत्ति अयम एवं इसी प्रकार से आपको जो है कोटी सर से बन जाती है स्वतः में भी उत्पत्ति और ज्ञप्ति परतम उत्पत्ति और ज्ञप्ति स्वतः प्रामाणिक क्या इसका लक्षण क्या होगा उत्पत्ति में स्वतः का लक्षण क्या है और लक्षण क्या है स्वतम नाम ज्ञान कारण मात्र जन्य ज्ञान कारण मात्र जन्य तम यह लक्षण बनता ज्ञान कारण मात्र जन्य ज्ञान का साधन सामग्री करने का मतलब ज्ञान कारण मात जनयत्तों है उत्पत्त हो स्वतत् उत्पत्ति में स्वतः ज्ञान की उत्पत्ति में जो वो क्या कर रहा है उत्पत्ति में ज्ञान का जो कारण है वो अन्य किसी अपेक्षा के बिना उत्पन्न कर रहे ज्ञान का जो सामग्री है वे सामग्री स्वयं पैदा कर देते हैं। अन्य की अपेक्षा नहीं करते, इसे मात्र कर दिया। ज्ञान कर्ण मात्र जनर्थम अर्थात ज्ञानम यह जायते ज्ञानम जाए जायते उत्पन्न होता है ज्ञाए तो नहीं ज्ञाए तो नहीं दूंगा तो व्यक्ति में संतुष्ट हो जाएगा ज्ञानम यह जायते, जाए थे नहीं वो प्रण प्रमाणम उसी द्वारा प्रमाण उदासित हो गया तेने व प्रमाण सतएव जाए प्रमाण हो करके ही पैदा होता है प्रमाण सदेव जाएगी उत्पत्तो ज्ञान कारण मातृजंत की व्याख्या है ज्ञान जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी के द्वारा प्रमाण होते हुए उत्पन्न किया जा रहा है उसकी प्रामाणिकता अन्य किसी की सहायता के अपेक्षा नहीं है केवल उत्पन्न कर दिया और फिर पड़े, ऐसा नहीं है, है, उत्पन्न करते हुए साथ उसे भी वो पहला कर देता उस ये होगा कारण के आप ग्राह ज्ञान ग्राह मात्र जन ज्ञान ग्राहक मात्र जनित और यहां पर इस जगह पर जो जायती जगह जगह पर आप लिखोगे यहां ज्ञाय इसी तरह जिसके द्वारा ज्ञान पैदा किया गया उसी प्रमाण होता हुआ ज्ञान भी हो गया प्राम्यता का उत्पत्ति और प्रमाण्य का ज्ञान होना बस कर ज्ञान के जो ग्राहक सामग्री जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया गया है यहां पर ऐसे जायते लिखना है ग्रीयते नहीं ग्रीयते। जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जा रहा है उसी के तरफ प्रमाण होते हुए जाना बिता रहा है तो ग्राहक के जो है ना उसकी जरूरत कारण के जरूर जायते थी ग्राहक के ऊपर गृह बन जाता है जिस जिसके द्वारा ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं उसे प्रमाण होता हुआ हम जान भी ले रहे हैं समझ में समझना जैसे आपने घट को देखा घट को देखा अंकों से देखा घट को है ये नहीं। आंक हुआ कारण सामग्री ठीक है अंकों से जब देखा जब अयंगटक ज्ञान पैदा हुआ आपको संशय हुई क्या जो ज्ञान हो रहा है अयंगटा ये ठीक है या नहीं ऐसे मन में कोई संशय नहीं होता मन उत्पन्न होने के साथ साथ उस गय में प्रामाणिकता भी ग्रहण हो गई ये उत्पत्ति कृत प्राम होगा इन साथ साथ जो मेरा ज्ञान है अय ज्ञान अयंगटा इस ज्ञान की उत्पत्ति में शो हुई और अयंगटा ज्ञान प्रामाणिक है ज्ञान में प्रामाण्यता कैसे होगा ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है उत्पत्ति में प्रामाणिकता पहले आया माने मेरे अंकों ने जो मुझे ज्ञान दिखाया अनुभव करा रहा है उत्पन्न करा रहा है वह उत्पत्ति में कोई संशय नहीं मेरे अंक मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं यह निश्चय आपको हो गया यह क्या है उत्पत्ति कृत स्वतः उत्पत्ति में मेरे अंक मुझे धोखा नहीं दे रहे जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो उत्पत्ति बिल्कुल प्रामाणिक और उत्पन्न होने के बाद जो ज्ञान आपके उत्पन्न हो गया वो ज्ञान में प्रमाणित कहां से आ गई उत्पत्ति मार्ग ठीक था अंक धोखा नहीं था प्रमाण ठीक है उत्पत्ति प्रामाणिक रही लेकिन उत्पन्न होने के पश्चात जो ज्ञान आपके अंदर है वह कैसे आता है कल जिसके द्वारा आप ग्रहण कर रहे थे वही उसके प्रमाण तो कर देता है जिन अंकों ने उत्पन्न किया उन्हीं अंकों ने ज्ञान का ग्राहक भी नहीं जैसे उत्पत्ति में उन्होंने धोखा नहीं दी ग्रहण करने में भी धोखा नहीं दे रहे हैं यह अनिश्चित जब है आपको कैसा हो रहा है स्वतः हो रहा है इसे उत्पत्ति में भी स्वतः प्राम में भी फर्क है यह एक तो होता है पहले ज्ञान पैदा हुआ ज्ञान पैदा होने वाले व्यक्ति संशय हो जाएगा मैंने जो देखा और ज्ञान जो हो रहा है मेरे को ज्ञान ठीक है नहीं पता नहीं दोबारा दूसरों से पूछ लो यही है कि दूसरा है सही है कि गलत है कई बार होता है और आप जो इसको क्रॉस इंक्वायरी करके जो है अपना ज्ञान को ठीक कर लेते हैं इसमें क्या हुआ इसका उत्पत्ति में थी, मेरे पास ज्ञान तो पैदा हो गया है ये तो मैं जान रहा हूं लेकिन उस ज्ञान में संशय हो जाए इसे दो कोटि में इन्होंने प्रमाण्यता मांगते हैं सभी लोग एक तो उत्पत्ति में और एक व्यक्ति ज्ञान होने में। ज्ञान को उत्पन्न होना और ज्ञान का ज्ञान होना इसे पहले जो उत्पत्ति, लिया उत्पत्ति इसलिए ज्ञान के कारण लिया हमने और ज्ञप्ति में ज्ञान के ग्राहक को लिया जाता है ज्ञान कारण मात्र जन्यत्वम और ज्ञान ग्राहक मात्र जन्यत्म ये स्वतः जो उत्पत्ति में ये स्वतः ज्ञप्ति के लिए तो फर्क और विस्तार पर आएगा देखिए टीका में भी आएगा टीकाओं में भी आएगा ये में क्या है परतुष्ट में हो क्या होगा वह उत्पत्ति और होता है। क्या हो होगा ज्ञान कारण से अतिरिक्त कारण ज्ञान कारण यहां पर क्या जोड़ना बीच में अतिरिक्त मात्र को हटा देना पड़ता है मात्र तो खत्म स्वतः में मात्र होता है या ज्ञान कारण अतिरिक्त कारण कारण्तम ज्ञान का जो कारण है इंद्रिया वगैरह उससे भिन्न जो कारण बताऊंगा क्या मानते हैं वो लोग उससे जो जन्म है ज्ञान ज्ञान का ज्यान इंद्रिया उस क्षेत्र से ज्ञातता मानती भी मांसक लोग उससे उत्पन्न होता है ज्ञान पर्द हो गया इंद्रियों ने ज्ञान नहीं पैदा किया इंद्रिय ने जो संयोग किया संयोग करने के बाद उस घट में ज्ञातता नाम की चीज है उस ज्ञातता ने ज्ञान पैदा कर दिया इंद्रिय ने पैदा नहीं किया इसको परतस्त ठीक है परतस्त उत्पत्ति में परतस्त हो गया इसी तरह ज्ञान के कारण के ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त ग्राहक के द्वारा जन्य ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त है देना। इसी प्रकार जाए बाकी सब सबरेगा तिन्न प्रमाण सदस्य प्रमाण से ज्ञायते परता सदैव परता जैसे अनुमान से मानते है लोग हमने अनुमान कर लिया कि मेरे अंग धोके नहीं दे रहे हैं इंद्रिया ने इंद्रियों संयोग किया और उसके बाद हम अनुमान कर लेते हैं हमारी इंद्रियों का जो घट के संयोग कर जो ज्ञान हो, उत्पन्न हो रहा है वो या तो ज्ञातता से हो रहा है ऐसे वो लोग लो मानते ज्ञातता और दूसरे लोग क्या अनुमान मत अनुमान कर लेंगे इसमें कोई धोखा नहीं हो रहा है सामग्री कौन होगा इंद्रिया उसे दे? अनुमान अथवा ज्ञातता नाम का एक विशेष धर्म मानती है वो जो भी अन्य चीज मानेंगे उसके द्वारा उत्पन्न होगा उसके द्वारा प्रमाण भी ग्रहण होगा इंद्रिया प्रमाणता पैदा नहीं करते हैं ना ज्ञान को पैदा करते हैं न ज्ञान अगर प्रामाण्यता का ही बोध कराते हैं वो उसे भिन्न साधन से ही होता है इस इसके पृथक प्रमाण्यवाद और अधिकतर आम आदमी को क्या है स्वतः प्रमाण्यवाद हर जी में होती है वे विचार वे करने के बाद लगता है वो तो धोखा में ही रहता है आदमी आम आदमी इसलिए क्या है तब तो दृष्टिया जो है भ्रांति में ही है संसार में डूबा पड़ा है विवेक ही नहीं है उसके अपने ज्ञान की प्रामाण्यता का चिंतन नहीं है मुझे तो ज्ञान हो रहा है सही है कि गलत विचार ही नहीं कर पाता है जो ज्ञान हो रहा है उसको लेके अपना काम कर रहा है या कुछ सही हो रहा है कुछ गलत हो रहा है जैसे भी धोखाकार तो है रोता है दुखी सुखी होकर जैसे जैसे जिंदगी काट लेता है नहीं दार्शनिक के लिए बात नहीं हो सकती है उसको विचार करना पड़ेगा हर ज्ञान के बारे में विशेष रूप में तत्व ज्ञान सांसारिक बात को छोड़ो तत्व तो ज्ञान के बारे में तो इसको समझना पड़ेगा क्योंकि तत्व ज्ञान से मोक्ष की बात हो रही है और जिस ज्ञान से मोक्ष पाना चाह रहे हैं वो गड़बड़ है तो इसको मोक्ष मिलेगा क्या है ज्ञान ही आपके गठबड़ घोटाले में है, है। तो मार्ग में चलने वालों के लिए जो भी आपके पास शास्त्र संबंधित ज्ञान है तत्व संबंधी ज्ञान है स्वरूप संबंधित ज्ञान है इस ज्ञानों इन ज्ञानों में पूरी प्राम की जांच कर लेनी चाहिए कितना सही है कहाँ तक तो हम ठीक ठाक चल रहे हैं साधना के मार्ग में गुरु शिष्य का संबंध इसलिए तो जरूरत पड़ी नहीं तो गाय गुरु की जरूरत थी कि बार बार वो अपनी कसौटी को परीक्षण करना चाहता है अपने जो भी जो अनुभव रहा है वो किसी संत से गुरु से पूछेगा वो बताएंगे हाँ तुम्हारा अनुभव ठीक है वो ब्राह्मण तक ठूक दिया ना उन्होंने मोर लगा दी तेरा साधना ठीक चल रही है भी को संत कर देते हैं, बना रहता है। है। वो फाइनल नहीं है। ये ज्ञान आपका हंड्रेड परसेंट फाइनल है इसे मुक्ति हो जाए ऐसे कोई नहीं कहेगा ऐसे कोई नहीं कह सकता जब फाइनल हो ही गया फिर आपको शंसा आई नहीं सर विद्युत खत्म। खता है क्या हंड्रेड परसेंट फैल गया नहीं ये इस तो है। इसे किसी पूछने जरूरत ही नहीं इसे जो अनुमोदन कर रहे हैं वो उस स्टेज के लिए करहा जो जिस स्टेज पर हो तो उस स्टेज के साथ तो तुम्हारा ज्ञान ठीक है ये उनका कारण ये उसको आपको समझना पड़ता है हम लोग जैसे बच्चा बोल देता है आपके भी बच्चे हैं किसी के भी बच्चे हैं आपके सामने कोई बात कह देता है आप क्या कहेंगे गलत है तो क्या पढ़ा लेगा? हैं, हो है? देखो, डिग्री पढ़ा हुआ, वो क्या बोलता है और तू क्या बोल रहा ऐसा नहीं कहेंगे आप कि आप जानते बच्चा पांचवी पास है ये कैसे जानेगा डिग्री की बातें? हैं, है? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लेगा क्या जानेगा क्या वो और तो फटकारेंगे कुछ नहीं जाना तो बदायो तो हताश हो जाएगा पढ़ना ही छोड़ देगा वो यही कहना पड़ा बेटा बिल्कुल ठीक तो हंड्रेड में साठ मार्क्स लाए बहुत बढ़िया बेटा तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ठीक है ठीक ठाक पढ़े हो तुम उसको खुश करनी पड़ती है जब हम जान रहे हैं बने वाला जानता है ये जहां है अभी बहुत नीचे ही है अभी से जो ज्ञान है तो पांचवी के ज्ञान है ये तो कुछ नहीं है अभी से तो इंजीनियर पढ़ना बहुत ऊंची चीजें पढ़नी है वो ज्ञान उसने पाना है लेकिन अभी हम उसको ब्रेक लगा दें और हताश कर दें तो आगे बढ़ी नहीं जैसे हमेशा महापुरुषों में भी यही प्रक्रिया है आप जिस किसी भी लेवल में हैं, आपको हताश नहीं करेंगे कभी आप सब बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िए लगे रहना सब काम हो जाएगा धीरे धीरे देर, सब अनुभूति में आ जाएगी आप लेकिन आप गलत थे कभी नहीं बोले आप तंत्र साल के प्रवचन सुनेंगे स्वामी जी का आप वहां बार बार स्वामी जी कभी कोई गुरु गुरु ही नहीं है जो शिष्य को गलत कह देता है अभी कह सकते हैं तुमने गलत किया ऐसे ये ये बोल सकता है। साधना के बारे में के बारे में कभी साधक को कोई गुरु गलत नहीं कह सकता नहीं कहना नहीं देनी चाहिए कि है में है न, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना है, है बिल्कुल ठीक ठाक है तुम जागे एक और स्टेप यह है इसमें तुम लोग तुमने बिल्कुल साधना सही कराया है नहीं अंत नहीं है बस संकेत कर रही अंत नहीं जहां तुम्हें ठीक है अपने कहीं से और आगे ये रास्ता नहीं आगे और बढ़ना है जैसे ज्ञान तत्व तो ज्ञान के मामले में यही विशेषता है खुद कसौट्टी करो खुद में कसौटी नहीं हो पाती है तो गुरुओं के पास जाओ जहां भी तुम्हारे जितने ज्ञान है उतना ज्ञान को पहले वो ठीक ठाक है फिर तो उसे आगे का ज्ञान भी लेकिन वो संकेत कर देंगे मानो ना मानो तेरी मारगी होता गया है नहीं? वो साथ कभी कच्चा है तो अगला का मान नहीं सकता अगले को मानेगा नहीं अभी धीरे धीरे धीरे उसको अनुभव में आएगा नहीं वो जो कहा तो ठीक कहा इसलिए बीज बोना पड़ता हम लोग क्या बोलते बीज बोना अगले का आगे की सीढ़ी का बीज बो देना और अंतिम का भी लक्ष्य का भी बीज बो देना ताकि अंत लक्ष्य उसको खेसते रहेगा ऊपर की ओर अगले में भी नहीं रुकेगा फिर हम भले अगले का बता रहे हैं सारे तोड़ ही बता सकते उसको उसका अभी स्थिति है ही नहीं केवल अगले का बताया जाता है और लक्ष्य की ओर दिखा दिया जाता है ताकि जब लक्ष्य उसकी ओर उसको वो ये वो चीज़ पॉइंट रहेगा मेरा लक्ष्य तो वो है उसको पाना है तो अपने आप को उसको खींच के ले जाता है ये साधन की प्रक्रिया है ऋषि कसम की प्रक्रिया है ने कहा कि जो परत प्रमाण्यवाद में भी नियम ही होता है स्वतः जहां नहीं हो पाता है हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं परत प्रण्य के लिए है कई बार हम खुद अनुमान कर लेते हैं खुद अनुमान से हम जान लेते हैं ये भी संभव है इसे परत वो सब क्या है परत को स्व ज्ञान सामग्री से भिन्न सामग्री क्या है अनुमान कि प्रत्यक्ष ज्ञान का सामग्री से भिन्न है अनुमान प्रत्यक्ष अलग चीज है अनुमान अलग चीज है हम प्रत्यक्ष इंद्रियों से कुछ चीज देगा फिर उसके निश्चय ग्राम हनुमान का प्रयोग कर लिया वो परत प्राम इसलिए स्वतः प्रमाण्यता में क्या है हमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है चाहे उत्पत्ति में हो चाहे ज्ञान में हो इन कई ऐसे भी चीजें हैं जहां हमें उत्पत्ति में भी पर्द की अपेक्षा होती, होती है और ज्ञानगत की अपेक्षा होती है और कहा किसको मानना है और कौन से हिसाब किस बीच में किसको मानते हैं इस पर चर्चा आरंभ हो रहा है लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं तर्क एक आरंभिक ग्रंथ है विस्तार से नहीं जाना चाहते प्रमाण्यवाद में इसे उत्पत्ति में जो प्राम्यता है उसकी चर्चा ही नहीं करती उत्पत्ति में जो स्वतः प्रमाण्यता है उत्पत्ति में जो पर्थ प्राम है इन दोनों को अलग रख दिया उसको इससे स्पर्श भी नहीं करते ग्रंथ में जोड़ा यहाँ केवल ज्ञप्ति में जो स्वतः प्रमाण्यता और ज्ञप्ति में जो पर्थ प्रमाण्यता इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे उसको बताएंगे नया किसको मानता है वैशेषिक किसको मानता है वेदांति मंश कि मानते हैं किस मानते हैं कैसे मानते हैं वो चर्चा बताएंगे उसे भी जैसे एक दृष्टांत देता अनुमान के लिए ज्ञान किसी को भूमिका ज्ञान है वो है इस ना अभ्यास दशा और अनअभ्यास दशा अभ्यास दशा में क्या होगा आपको आप अनुमान से निर्णय ले सकते हैं मैं रोज रोज जाता हूं आता हूँ उसी तलाब से पानी ला रहा हूं इसे मेरे पास जो जल ज्ञान है लाब में स्वच्छ पानी पीने करके मेरा वह ज्ञान बिल्कुल सही है प्रामाणिक मधीय जल ज्ञानम प्रमाणम क्यों समर्थ प्रवृतिजनक अभ्यास अनुमान क्या करेंगे समर्थ प्रवृत्ति है रोज जाता जाता हूं रोज कभी विफल हुआ ही नहीं सदा मेरे को पानी मिला तो समर्थ प्रवृत्तिजनक ये अभ्यास समय अनुमान के द्वारा हम प्रमाणता ला सकते हैं और अनभ्यास समय क्या करेंगे कहते वहां परेंगे मधीय जल ज्ञानम प्रमाणम लेकिन अभी समर्प प्रवृत्ति हुई नहीं बार बार आप आए गए नहीं है समर्प प्रवृत्ति नहीं है जो समर्प प्रवृत्ति नहीं तो हम क्या करना पड़ेगा वहां पर मिश्रण और जोड़ा समर्थ प्रवृत्ति जनक ज्ञान तुल्य ज्ञान जैसे होता है उसके तुल्य सजातीय ज्ञान होने से उसका सजातीय ज्ञान है मेरा अनभ्यास दशा का ज्ञान इसलिए अभ्यास दशा का जो ज्ञान है वो दृष्टान्त बन जाएगा और अनभ्यास दशा ज्ञान आपका पक्ष बन जाएगा प्रमाण करके उसको सिद्धम कर सकेंगे इस तरीके से जो अपने ज्ञान में प्रामुमान लेना बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल निश्चय है आपको जहां ऐसा दृढ़ निश्चय है आप ज्ञान की अपेक्षा नहीं करें मैंने जिस ज्ञान के ग्राहक सामग्री के द्वारा ज्ञान को आपने प्राप्त किया उसी ग्राहक सामग्री ने उसमें प्रामाण्यता का भी मोहर लगा दिया ताकि इसलिए अपने ज्ञान में किसी प्रकार का उसमें संशय रहा ही नहीं और स्वतः अब इस पर विचार करते हुए नहीं जरूरी नहीं है नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं तो आप व्यवहारिक ज्ञान हो रही है जलाभिज्ञान की बात हो रही है और आत्मज्ञान के लिए शास्त्र है उपनिषदों के बिना कोई है सिवाय दर्शनों के सिवाय आत्मज्ञान जो होता है उस आत्मज्ञान की प्रामण्यता शास्त्र से है। और अनुभूति भाष्यकर बार बार कहते हैं अनुभूति और शास्त्र शास्त्र इसीलिए वो अनुभूति कोई कथन किया ऋषियों ने इसलिए पहला कोटि में रखना क्योंकि अपनी अनुभूति कभी कभी धोखा भी दे सकता है क्या हमारी अनुभूति गलत राष्ट्र से चल रहे हैं गलत साधन को अपनाए हुए हैं जो हमारा अनुभूति होगा वो फाइनल नहीं हो सकता जब तक आपकी अनुभूति शास्त्र में कथन के साथ तालमेल न बैठे तब तक, तक समझना आपकी अनुभूति पक्की नहीं है कैसे भी एक अंश में विरोध हो रहा है शास्त्र के साथ आपकी अनुभूति का मैंने अभी आपका साधना बाकी है मैं मुक्त होकर के नहीं समझना तब स्वयं भी पर स्वयं कथोट कर सकता है आदमी तुम तो सच्चा हो दिल कहीं भी थोड़ा से राग रपेट है और अभिमान में आ गए तो फंस गया को ब्रह्मज्ञानी मान रहा है महाज्ञानी यानी या ऐसे बहुत घुम रहे हैं, हैं। में भी पड़े हैं। को ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हैं। और सत्तर उम्र बच्चा पैदा कर रहे हैं भोग वैराग भोग से ही विरक्त नहीं हो पाया अभी तक सर्वोक से क्या विरक्त होगा वो हो। उन्हें वैराग्य है अभी उत्तराधिकारी पैदा करने की अपेक्षा हो रही है क्या प्रमुख ज्ञानी इलाज नहीं। कुछ नहीं वो इस जन्म में ऐसे भुगतेगा वो अपने पाप भोग रहा है ये जन्म उसका ऐसे जाना है उसके वासना उसके संस्कार क्षय ऐसे ही होगा कई जन्म ऐसे बीत भोगेगा भोगेगा करते करते अब सत्तर में भोग रहा है अगले बार नब्बे में भोगेगा अब भोगेगा ही नहीं ऐसा ऐसे भी हो सकता है सत्रह में कर ली आगे करे ना अगले जन्म सुधर जाए ज्ञान रूप से ही भाषणबाजी किया जाए सत्र भाषण पचास तो प्रवचन करते रहा है धर्म ज्ञान झाड़ते रहा है वो कहां जाएगा उसकी वासना उसकी तो संस्कार बन गई इतने वर्षों से बोल बोल के बोल बोल के सब गए चलता है प्रिंट नहीं क्या वो जो प्रिंट कभी ना काम करेगा कभी न कभी काम जन्म में तो भेर हो तो मुक्ति तो है नहीं तो पक्का है तो काम आएगा ये शास्त्र क्या रहा है ना अनेक जन्म से थोड़ी बहुत अभी बोला आपके सांख्य में क्या पूर्व भावी भवीय अभ्यास कैसे? से तो तत्व तो ज्ञान जागृत होगा तो जिसमण महर्षे वर्ग बहुत सारे दृष्टान तो तो थे पूर्व जन्म की वजह से उनके तत्व ज्ञान जागृत होगा पूर्वजन तो मानते ही हम लोग अनुजन को मानते हैं इसे अनुमान करने कोई दिक्कत ना अनुमान गलत भी नहीं है जैसा कर्म दिख रहा है उसके अनुसार शास्त्र के विरुद्ध अनुभव है शास्त्र कभी नहीं कहा ब्रह्म ज्ञान को व्यक्ति भोग में जाएगा बच्चा पैदा उत्तराधिकारी पैदा करेगा इसे कहा ऐसे प्रार्थ होता करे ही प्रमाण ब्रह्म का प्रारंभ ऐसे होता है कहा प्रमाण है बल्कि ऐसा नहीं होता इसलिए प्रमाण ये का जो व्यक्ति अनेक जन्मों से ब्रह्म किया विवेक किसी भ्रमलोक निष्ठान माना है वो व्यक्ति इस जन्म कैसे किस भोग के पीछे जा सकता है? इसका मतलब उसने ब्रह्मलोक तक किसी का विष्ठान माना नहीं है शास्त्र कह रहे अनुमान करने में कोई गलत तो नहीं होती शास्त्र आधारित तो नहीं अनुमान कर रहा है ऐसे लौकिक अनुमान हमेशा अपने अनुभूति को सच्चाई के साथ शास्त्र से तैयारी करना चाहिए शास्त्र जो कह रहा है वो हमारे अंदर खड़े उतर है, कि नहीं उसमें लेन अपने दुराभिमान पूर्वक समझो हाँ हो गया समझोगे तो फंसोगे सच्चाई से स्वीकार करना तब पता चल गया सच्चाई जब देखोगे परखोगे तब पता हम कितने पानी में है स्वयं जान सकते तो आगे क्या करना है उसके अंदर नहीं मालूम होते है। फिर गुरु के पास जाओ योगी पुरुष के पास जाना हो जो मार्ग को जानता है पतन का साधन तो नहीं हुआ ना पतन का साधन तो उड़िया बाबा ने ऐसे पतन का कार्य तो नहीं किया शरीर तो किसी कैसे तो भी छूट सकती है वो एक है उससे आपके ज्ञान मार्ग के साधन में पतन का कोई कार्य तो नहीं हुआ वो करिए अब गलत गलत मत लीजिए उल्टा उनसे क्या हुई है? उनसे कोई ऐसा कर्म हो रहा है क्या जो शास्त्र विरुद्ध हो ज्ञान के विरुद्ध हो वो तो नहीं है वो तो शिष्य का कर्म है और शिष्य तो है ही अज्ञानी उसे गर्दन काट दे तो कौन सी बड़ी बात और उनके पार में ऐसे मौत ही समझ लो कहा फर्क क्या पड़ता है ज्ञानी गौत तो कैसा भी हो सकता है उनके शेर से कोई संबंध ही नहीं बल्कि आग से आग में जाओ। जब आगे शरीर रखना ही नहीं है तो फिर कैसे भी छोड़ सकते हैं सन्यासी इसे उसमें कोई आपत्ति कैसे जा रहा है गोली मार के गया कि गर्दन काटके गया कि कैसे गया उससे उनके साधन मार्ग में कोई गड़बड़ी नहीं समझ नहीं कहना है कि प्रामाणिकता के बारे में हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ता है अपने ज्ञान की प्रामाणिकता शास्त्रों में ज्ञप्ति का ज्यादा महत्व उत्पत्ति से ज्यादा ज्ञप्ति का महत्व ज्यादा है इसे तर्कभाषाकार ने क्या किया उत्पत्ति कृत जो का विचार ही छोड़ दिया ज्ञप्ति विचार कर दिया उससे भी परमात्मा जो जल ज्ञान आदि है आपको जो हुआ वो चाह परमात्मक हो चाहे अप्रमात्मक हो न्यायिकों का ज्ञान है, है अनुव्यवसाय रूप जो मानस प्रत्यक्ष से जाना जाता है अनुव्यवसाय रूपी मानस प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है माने इंद्रियों से नहीं जाना ना अपने इंद्रियों से जो ज्ञान पैदा हुआ उससे अलग एक अनुव्यवसाय ज्ञान है वह ज्ञान की दौर व्यवसाय ज्ञान हुआ तो पर तो नहीं हो गया परमाण्ञा तो न्याय दर्शन के अनुसार ऐसा प्रामाण्य और अप्राम्य स्वतोग्राही ना होकर माना जाएगा मान अनुव्यवसाय अनुमान रहे तो पर्तोग्राही मान कोई अनुव्यवसाय कहेगा कोई ज्ञातता कहेगा कोई अनुमान कहेगा तो जैसा भी आप कहेंगे कारण सामग्री और ग्राहक सामग्री से भिन्न से अपने परमाण्यता मान लिया तो पर्त अप्राम्य हो इसे न्यायिक लोग जो है प्रामाण्यता और न्यायदर्शन के अनुसार हमेशा स्वतोग्राही नहीं होता किंतु पर्तोग्राही ही होता क्योंकि यथार्थ ज्ञान में को आप क्या बोलते हैं प्रमा बोलते हैं उस प्रमा में एक प्रमात्व रहेगी धर्म परमात्व के एक असाधारण धर्म रहती और यथार्थ ज्ञान के प्रमाण शब्द से भी यथार्थ ज्ञान को अपने प्रमाण का यथार्थ ज्ञान को प्रमा भी कह सकते हैं यथार्थ ज्ञान को प्रमाण शब्द से भी कर सकते प्रामाणिक ज्ञान है बोलते तो प्रमाण ज्ञान भी चाहे प्रमादिको चाहे प्रमाण को प्रमा को प्रमात्व और प्रमाण को प्रामाण्यत्व ना प्रमाणत्व प्रामाण्यता बोलते हैं हम लोग इसी तरह प्रामाण्यवाद स्वतः प्र प्रमाणत्म ये कहे स्वतः प्रमाणत्म स्वतः प्रमात्म परत प्रमाणत्व परत प्रमात्म शब्द वाले कुछ ही शास्त्र का प्रयोग करें कहीं प्रमात्व बोलेंगे कहीं प्रमाणत्व बोलेंगे कहीं कही प्रामाण्यता कहेंगे है तो एक ये ध्यान रखना ये शास्त्र कहा जाए बोल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं वहां ज्ञान मत होने की आवश्यकता है उसके प्रमात्र और अप्रमाश्चित व्यवहार में वास्तव में सामान्य रूप में ना कोई आवश्यकता नहीं होती अब लोग व्यवहार में देख रहे हैं कौन जा रहा है प्रमाण्यता के लिए उनको ज्ञान की जरूरत है ज्ञान हो गया काम चला रहे हैं? है कि नहीं प्रमात्र और प्रमात्र का विचार कोई करता ही नहीं लोक में से किसी भी पदार्थ का व्यवहार करने के लिए या उसकी प्रवृत्ति या उसकी निवृत्ति होने के लिए भी ज्ञान मात्र की ये जो विसमवादी संवादी प्रवृत्ति आकर पंचदशी में दीपक रात का समय था दो चोर गए दो जैसे प्रकाश आ रहा था दुखी दुखिड़की अच्छे दोनों से दोनों जैसे लगता हीरा है दोनों समझा कि हीरा का प्रकाश दोनों की ज्ञान है पक्का और प्रवृत्ति हो गई दोनों में उसने कहा तू तो वो हीरा ल ले, हीरा लेता हूँ आपस बांट लिया काम एक ने एक जगह दावा मारी दूसरे दूसरे छापा मार दिया और एक को अंदर गया तो दीपक जल रहा था दूसरे को वास्तव तो में हीरा ही मिल गया दोनों को हीरे के ज्ञान से सीखे थे जब ज्ञान था उस ज्ञान ने दोनों अपने प्रामाणिक मान लिया उन्हें सोचा समझाई नहीं उसे प्रामाण्यता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी उन्हें चल पड़े लेकिन एक को सफल प्रवृत्ति हुई जिसको हीरा मिला और दूसरे को विफल प्रवृत्ति हुई जिसको हीरा नहीं मिला दीपक देखकर आया जो सफल प्रवृत्ति हुई उसके ज्ञान को क्या कहोगे प्रामाणिक विफल प्रवृत्ति ज्ञान को अप्रामिक निकलता है प्रवृत्ति हो हमारे ज्ञान प्रमाणित वास्तव की आवश्यकता नहीं है जो भी ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान पर अगर आप प्रवृत्त हो जाएंगे अथवा तो निवृत्त हो जाएंगे तत्पश्चात प्रवृत्ति निवृत्ति फल पर निर्भर होता है सफल है तो प्रामाणिकता विफल है तो अप्रामिकता व्यवहार में सामान्य देख रहे हैं इसलिए उक्त न्याय सिद्धांत कारण न्याय मंजरी कंदली अनेक ग्रंथों में क्या किया विस्तार से उस पर विचार करते होने का इसलिए हमेशा प्रामाणिकता ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तुरंत में ज्ञान में प्रामाणिक व्यक्ति की प्रावणिक अपेक्षा नहीं होती है आदि प्रवृत्त हो जाता है ए उपाधि उपेक्षा बुद्धि को लेकर के प्रवृत्त होता है जब तो उस प्रवृत्ति के पीछे प्रामाणिकता की कोई अपेक्षा नहीं है की जरूरत है उपाधिता की जरूरत है ठीक है लेकिन ही उपाधि ज्ञान के पीछे प्रामाणिकता की अपेक्षा नहीं है ऐसे जो प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो बिना प्रमाण्यता की व्यक्ति हो सकता है प्रवृत्त और निवृत्त और उसकी प्राण इसलिए क्या हुआ नानंतर फल के आधार पर निश्चय किया है इसका तात्पर्य हुआ कि वह परधा प्राम सिद्ध हो गया ऐसे नयायिका है ज्ञान में जो प्रामाण्यता निश्चय होता है वह हमेशा परत ही होता है या तो प्रवृत्ति हुआ सफल विफल या अनुमान से हुआ या अनुव्यवसाय ज्ञान सी हुआ है तो हमेशा किसी न किसी ग्रहण ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री के द्वारिक होने से न्यायिक अंगक मानना है स्वतः प्रमाण्यवाद हो नहीं सकता ज्ञानगत प्रामाण्यता में हमेशा ही इसलिए परत प्रमाण्यवाद ही माना जाता